पहला प्रश्न भगवान मैं प्रभु को पुकारता हूँ वर्षो से पुकारता हूं नियमित प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी पुकारो का कोई उत्तर कभी मिलता नहीं क्या मुझसे कहीं कोई भूल हो रही है नारायण देव थना अपना उत्तर स्वयं है किसी और उत्तर की अपेक्षा नहीं भूल है प्रार्थना साधन नहीं है स्वयं साध्य है अपने आप में परिपूर्ण है तुमने अपने हृदय को निवेदित किया तुमने अपने आंसू का फूल चढ़ाए तुमने प्राणों का गीत गाया उस गीत में रस है उन आंसुओं में उल्लास है उस समर्पण में उत्सव है उसके पार किसी उत्तर की अपेक्षा है कि आकाश कुछ बोले कि उस पार से कोई उत्तर आए वही भूल हो रही वैसी अपेक्षा ही तुम्हारी प्रार्थना को पूर्ण नहीं होने दे रहे अपेक्षा वासना का ही रूप है और जहां वासना है वहां प्रार्थना मृत जहा वासना नहीं है वहां प्रार्थना जीवंत अपेक्षा है तो विशास से भरोगे क्योंकि तो कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती प्रार्थना तो मौलिक रूप से निरपेक्ष होती है प्रार्थना तो भाव की निरपेक्ष दशा है फूल खिले किस अपेक्षा में कोई उत्तर मिलेगा तारों से आकाश भरता है किसी अपेक्षा में कोई उत्तर मिलेगा नहीं यह महोत्सव अपना उत्तर स्वयं है इस सत्य को जितना गहरा हृदय में बैठ जाने दो उतना अच्छा है नहीं तो वर्षों से चूंक रहे हो जन्मों तक तो चुकते रहोगे तुम सोचते हो कि प्रार्थना करने में कोई भूल हो रही नहीं प्रार्थना की पृष्ठभूमि में भूल है तुम प्रार्थना ही कर रहे हो आंखों की कोर से प्रतीक्षा करते हुए कि अब आया उत्तर अब आया उत्तर अब प्रभु प्रकट होंगे कि अब आकाश से वाणी झरेगी अभी तक नहीं उत्तर आया अभी तक परमात्मा प्रगट नहीं हुआ तुम्हारी प्रार्थना कैसे पूर्ण हो पाएगी तुम तो बटे बटे हो आधमन प्रार्थना कर रहा है आधमन किनारे खड़ा राह देख रहा है आधमन प्रार्थना कर रहा है आधमन शिकायत से भरा है अब तक नहीं हुआ वो जो शिकायत है वो प्रार्थना ब पत्थर की तरह बंधी है उड़ने न देगी प्रार्थना को पंख न लगने देगी प्रार्थना को जीवन में कुछ तो चाहिए ऐसा जो बस अपना साध्य स्वयं हो उस कुछ को ही मैं धर्म कहता हूं फिर चाहे तुम गाओ चाहे नाचो चाहे मौन बैठ जाओ लेकिन एक सूत्र को सदा स्मरण रखो तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज जिसके पार कोई अपेक्षा नहीं वही धर्म है अगर पार कोई अपेक्षा है तो संसार जारी है जहा वासना वहां संसार जहां वासना वहां भविष्य आज करेंगे प्रार्थना कल उत्तर आएगा अभी करेंगे वो प्रार्थना थोड़ी देर बाद उत्तर आएगा तुम्हारी प्रार्थना और उत्तर में थोड़ा तो अंतराल होगा साधन और साधन में थोड़ा तो भेद होगा जहाँ वासना है वहाँ तुम चूक गए इस क्षण से वर्तमान का ये अपूर्व क्षण खाली चला गया तुम्हारी आंखें भविष्य में अटक गई भविष्य तो रिक्त है शून्य है भविष्य कभी आया है कि आएगा जो आता है उसका नाम वर्तमान है और वर्तमान आया ही हुआ है आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं जब मैं कहता हूँ प्रार्थना अपना लक्ष्य स्वयं है तो इशारा कर रहा हूँ इस बात की तरफ कि कुछ क्षण तो तुम्हारे जीवन में ऐसे हो जब तुम बस अभी और यहीं जियो इस क्षण के न तो पीछे कुछ हो न आगे कुछ हो यह क्षण अपने में पूरा हो इसकी पूर्णता में जरा भी रत्ती भर भरने को कुछ शेष ना रहे और तब तुम चकित हो जाओगे प्रार्थना नहीं अपना उत्तर प्रेम ही अपना उत्तर तुम झुक सके यही पर्याप्त है अनुग्रहित होने को चिंता क्या है परमात्मा कुछ बोले तब तुम तृप्त हो कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे रहो मौन तुम मैं पुकारा करूंगा सुना है की पाषाण भी बोलते कभी वज्र के भी अधर डोलते जड़े मंदिरों में बद्र देवता भी स्वयं द्वार की सांसले खोलते इसी एक विश्वास पर कामनाएं सहेजा करूंगा समारा करूंगा कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे रहो मौन तुम मैं पुकारा करूंगा तुम्हें ध्यान होगा यहाँ की प्रथा का मुझे प्यार की अधूरी कथा का, का इसी द्वंद में दिन ढले जा रहे हैं, न जाने कहा अंत होगा जथा का मगर तुम भरोसा करो मैं तुम्हारे प्राणों को हृदय से उबारा करूंगा कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे रहो मोन तुम मैं पुकारा करूंगा मुझे हर सुमन सूल पहचानता है मगर क्या करूं मन नहीं मानता है कभी तो एक पल चैन लेने न देता नीति के नियम आचरण जानता है अगर मर गए स्वप्न तो अर्थियों को स्वरों की धरा पर उतारा करूंगा कभी तो तुम्हारे नैन बोल देंगे रहो मोन तुम मैं पुकारा करूंगा, विदा की घड़ी पर लगाना न देरी खोली छोड़ना प्राण आंखें न मेरी चला आ रहा जो निशाना लगाए किसी का नहीं है समय का अहेरी उम्र भर अथक एक क्षण के मिलन को तुम्हारी डगर में निहारा करूँगा कभी तो तुम्हारे नैन बोल देंगे रहो मोन तुम मैं पुकारा करूंगा प्रीति कर लगते है ऐसे शब्द सुंदर लगे ऐसी कविता है मगर अर्थहीन है व्यर्थ ऐसी कविताओं में ही कहीं तुम भटके हो तुम्हारी प्रार्थना में अभी भी उड़ान नहीं ली छलांग नहीं ली अभी जमीन पर ही सरक रही इस तरह की कविताएं मनुष्य के साधारण प्रेम के लिए तो शायद सच हो फिर भी कहता हूं शायद थोड़ी बहुत सच हो अंशतः सच हो लेकिन उस परम प्रेम के लिए तो बिल्कुल झूठ जब तक तुम निहारते रहोगे जब तक तुम प्रतीक्षा करोगे तब तक मिलन संभव नहीं जिस दिन निहारना गया जिस दिन प्रतीक्षा छूटी जिस दिन तुमने चिंता से ही मुक्ति पा ली जिस दिन तुम प्रार्थना में झुके और वही क्षण परिपूर्ण हुआ तुम्हारा झुकना अपने आप में पूरा आनंद बना तुमने गीत गाया और गीत गाने में ही तुम्हारा रस हुआ साधन ही जिस दिन साध्य हो गया उस दिन प्रार्थना पूर्ण हो गई और उसी पूर्णता में परमात्मा का दर्शन परमात्मा वर्तमान है और अपेक्षा भविष्य दोनों का कहीं मिलना नहीं होता कभी नहीं हुआ है नारायण देव तुम्हारे जीवन में भी नहीं होगा इतने वर्ष तुमने व्यर्थ ही बिताए अब भी सचेत हो जाओ तुमने प्रार्थना को समझा ही नहीं तुमने वासना को ही नए वस्त्र दे दिए पहले धन मांगते थे पद मांगते थे प्रतिष्ठा मांगते थे फिर प्रभु को मांगने लगे मगर मांग जारी रही और मांग तो वही है क्या तुम मांगते हो इससे भेद नहीं पड़ता तुम्हारे हाथों में तो भिक्षा पात्र है धन मांगो पद मांगो प्रतिष्ठा मांगो परमात्मा को मांगो स्वर्ग मांगो मोक्ष मांगो भिक्षा पात्र तो वही है मांग भी वही है तुम भी वही हो कुछ भी नहीं बदला सिर्फ मांगने की बात बदल गई विषय बदल गया विषय के बदलने से क्रांति नहीं होती तुम्हारा अंत बदलना चाहिए मांगना ही जाने दो तोड़ दो ये भिक्षा पात्र गिरा दो ये भिक्षा पात्र मत करो प्रतीक्षा किसी उत्तर की आकाश कभी कोई उत्तर न दिया है न देगा और जब तुम उत्तर की अपेक्षा ही ना करोगे तो तुम चकित हो जाओगे चौंकोगे, बहुत अबाक रह जाओगे जिस दिन उत्तर की अपेक्षा गई उसी दिन प्रश्न भी गया क्योंकि प्रश्न जिएगा कैसे बिना उत्तर की अपेक्षा के प्रश्न के प्राण तो उत्तर में रखे उत्तर मर गया प्रश्न भी मर गया प्रार्थना उत्तर नहीं लाती प्रार्थना निष्प्रश्न चित्त की दशा है प्रार्थना मांगती नहीं प्रार्थना धन्यवाद है जो मिला है इतना दे उसके लिए धन्यवाद देना तुम और मांग रहे हो और मांगना मन का जाल है प्रार्थना आभार कृतज्ञता ज्ञापन इतना दिया है तूने लेकिन हम मांगे चले जाते इस लोक की मांग छूटती है तो परलोक की मांग शुरू हो जाती जीवन का एक तारा टूटे जाकर तेरे गाँव में प्राणों का यह दीप बुझे तेरे आंचल की छाओ में आओ निर्मम फूल तरसते आंसू की जयमाल के कहा छिप गए हो छलिया सासों की बावर डाल के मन की मेरा दर्द की मारी बन बन डोले बाबरी देह मुरलिया गीत तुम्हारे गाती सिरे दुसाओ में आसू तुमको अर्घ चढ़ाए आह उतारे आर थी तुमको दिल की धड़कन टेरे तुमको सांस पुकार थी सुधर की को बुझा नहीं पाती आहू की आंधिया यही दीप है जो जलता रहता है तेज हवाओं में मेरी अंतिम दृष्टि तुम्हारा अंतिम रूप निहार ले मेरे आंसू का अंतिम कण तेरे चरण पखार ले अंतिम हिचकी का स्वर तेरी पायल को झनकार दे अंतिम रक्त बिंदु मेहंदी बन रचे तुम्हारे पांव में जीवन का एक तारा टूटे जाकर तेरे गांव में प्राणों का यह दीप बुझे तेरे आंचल की छांव में ये सारा गाँव उसी का ये सब आंचल उसी के ये आकाश में उठे हुए बादल उसी के आंचल और ये चांद तारों की सजी बरात उसी की ये फूलों में जो मुस्कुराया है कौन है वृक्षों में जो हरा वो होता है वह कौन है पशुओं में पक्षियों में मनुष्यों में मुझ में तुम में जो जागृत है जो चैतन्य है वह कौन है हम उसी के गांव में हम उसी के मंदिर में विराजमान हैं। जहाँ तुम हो वही काबा है और वही काशी वही कैलाश वही गिरनार कहीं और जाना नहीं कुछ और पाना नहीं परमात्मा मिला हुआ है इस बोध का नाम प्रार्थना परमात्मा को पाना है ऐसी अगर आकांक्षा है तो यह प्रार्थना नहीं परमात्मा मिला ही हुआ है अब क्या करें नाचे खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, उत्सव होने दें परमात्मा मिला ही हुआ है श्वास श्वास में गीत गाएं, इस स्तुति को जगने दें उसकी महिमा उसका प्रसाद तो बरस ही रहा है और क्या चाहते हो तुम्हारी भूल नारायण देव सिर्फ इतनी ही है कि तुमने प्रार्थना बड़ी परंपरागत ढंग से शुरू की और तुम उसी परंपरागत प्रार्थना को यहां आके भी किए जा रहे हो मेरी दृष्टि को समझने की कोशिश करो पूछते हो तुम मैं प्रभु को पुकारता हूं प्रभु को जानते हो जो पुकारोगे उसका नाम पता ठिकाना कुछ मालूम थी राम को पुकारते होगे धनुर्धारी राम कि कृष्ण को पुकारते होगे गे मोर मुकुट मुरली वाले कृष्ण कि बुद्धि को पुकारते हो कि महावीर को मगर ये सब तो तरंगे ही हैं उसके सागर की उसको इन्होंने जान लिया है इसे इन्हें हमने भगवान कहा है जिसने उसे जाना वही भगवान तुम भी भगवान हो सिर्फ अपने से अपरचित हो बस इतनी भूल हो रही सिर्फ अपनी तरफ पीठ किए खड़े हो इतनी भूल हो रही किसको पुकारते हो उसका कोई नाम है उसका कोई भी नाम नहीं किस दिशा में पुकारते हो उसकी कोई दिशा है सब दिशाओं में वही कौन सा विधि विधान है तुम्हारी प्रार्थना का फूल चढ़ाते हो शंकर जी की पिंडी पर घंटी बजाते हो गायत्री पढ़ते हो वेद की रिछाएं दोहराते हो कि कुरान की आतें गुनगुनाते हो क्या करते हो यह सब तो शब्द ही शब्द है प्रार्थना का इनसे कुछ लेना देना नहीं प्रार्थना तो मौन समर्पण है वहां वेद भी छूट जाते कुरान वायद्य भी छूट जाते वहां हिंदू हिंदू नहीं होता मुसलमान मुसलमान नहीं होता ईसाई ईसाई नहीं होता प्रार्थना में तो पार्थिव होता है वहां कोई और नहीं बचता वहां मन ही नहीं बचता मांगने वाला गया कि मन गया मन है भिक मंगा मन का रूप है और मिले और मिले और मिले तुम किस प्रभु को पुकारते आकाश की तरफ देखकर पृथ्वी में वह नहीं आंख खोलकर पुकारते हो आंख बंद करो तो वह नहीं आंख बंद करके पुकारते हो आंख खोलो तो वह नहीं कोई विधि विधान नहीं है उसे पुकारने का सिर्फ समग्र रूप से मौन हो जाने में तुम्हारे भीतर जो अहुभाव जगने लगता है निःशब्द तुम्हारे भीतर ये एक दिया जलने लगता है शून्य का मौन का निर्विकल्प निर्विचार का अकंप उसकी लौ होती, तुम्हारे भीतर ये एक सुगंध फूटने लगती तुम्हारे भीतर का ही कमल खिलता है वही सुगंध प्रार्थना है प्रार्थना कोई क्रियाकांड नहीं कि ऐसे की के वैसे की प्रार्थना सहज स्फूर्त आनंद का भाव है जहां बैठे वहीं हो गई जहां खड़े हुए वहीं हो गई चलते चलते हो गई काम करते करते हो गई कोई अलग कोना खोजने की जरूरत भी नहीं नहाए तो ठीक ना नहाए तो ठीक प्रार्थना औपचारिक का नहीं तुम कहते हो नियमित प्रार्थना करता हूं एक यंत्र बात हो गई होगी रोज रोज कर लेते हो इतने दिन से करते हो लत पड़ गई होगी नहीं करते होगे तो अर्चन होती होगी नहीं करते हो तो वैसी अड़चन होती होगी जिससे धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान करने न मिले चाय पीने वाले को चाय न मिले वैसा प्रार्थना जो करता है उसे एक दिन प्रार्थना करने को न मिले तो उसे बड़ी बेचैनी होती कुछ खाली खाली लगता है कुछ चूका चूका मालूम होता है कुछ कमी रह गई मन लौट लौट वहां जाता है मन की आदत है यंत्रवत जीने की मन यंत्र ही है और यंत्र अपनी पूरी प्रक्रिया चाहता है जैसा रोज होता रहा वैसा ही मैंने सुना है एक मदारी के पास एक बंदर था वो रोज सुबह उसे चार चपाती देता और सांझ तीन चपाती देता एक दिन भूल गया और तीन ही चपाती सुबह बनाई बंदर को तीन चपाती ली बंदर ने फेंक रोज सुबह चार मिलती बंदर बड़ा नाराज हुआ बड़ा समझाया बुझाया तो बंदर ने बामुश्किल से तीन ली शाम को चार दिन तो उसने फेंक दी क्योंकि तो शाम को हमेशा वो तीन खाता रहा मदारी तो बहुत हैरान हुआ मदारी ने बहुत कहा अरे मूर्ख तुझे थोड़ा गणित नहीं आता चार और तीन सात सात तुझे रोज मिलते थे, सुबह तीन चार शाम या चार सुबह की तीन शाम लेकिन बंदर आकड़ा बैठा रहा बंदर तब तक राजी न हुआ जब उसे सुबह चार और सांझ तीन रोटियां मिलनी शुरू न हुई आदमी का मन भी बंदर जैसा है उसे तुम जो देते हो वो उसी की मांग करता है रोज रोज वैसा ही चाहिए मन पुनरुक्ति करता है तो प्रार्थना भी एक यंत्र बात हो जाती रोज सुबह उठ के स्नान करके प्रार्थना करते हो इस्नान करके नहीं करोगे खाली जगह रह जाएगी जैसे कभी कोई दांत टूट जाता है तो जीव वहीं वहीं जाती इतने दिन से दांत था जन्म भर से जीवन भर से तब से जीव वहां नहीं गई थी आज दांत गिर गया खाली जगह में दिन भर जीत जाती तुम लाह जीप को समझाओ कि मालूम है कि टूट गया अब बार बार क्या जाना मगर फिर भूले कि जीत गई खाली जगह अखर थी तुमने प्रार्थना ना की तो प्रार्थना की कमी अनुभव होगी और करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आखिर जीव को ले जाओगे टूटे हुए दाँत की जगह तो क्या पालोगे प्रार्थना करते रहोगे कुछ मिलेगा नहीं प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ खोया खोया लगेगा ये बहुत हैरानी की घटना घटती इसलिए लोग जो करते हैं किए चले जाते लेकिन अब काफी हो गया वर्षो से पुकार रहे हो कुछ हुआ नहीं अब पुकारने का नया ढंग सीखो जिसमें न ना नाम है न ना औपचारिक रूप है नियमित प्रार्थना करते रहे हो जैसे और सब काम नियमित करते हो स्नान करते हो भोजन करते हो सोते हो अब एक और प्रार्थना सीखो जिसका नियम से कोई संबंध नहीं जो किसी मर्यादा में नहीं होती जो श्वास की तरह होती जो अहिनेस चलती रहती उठते बैठते सोते जागते काम करते ना करते लेकिन ऐसी प्रार्थना का अर्थ ये मैं समझ लेना की मैं तुमसे कह रहा हूं कि 24 तो घंटे राम राम राम राम राम राम जबते रहो वैसा करोगे तो विकसित हो जाओ। वैसा करोगे तो जो थोड़ी बहुत प्रतिभा होगी वो भी खो जाएगी जंग खा जाएगी इसलिए तुम्हारे तथा कथित राम नाम जपने वाले लोगों में कोई प्रतिभा से दर्शन नहीं होते उनकी तलवार में कोई धार नहीं होती जंग लगी होती ये तो जंग लगाने का ढंग एक ही शब्द को बार बार दोहराते रहोगे तो प्रतिभा को धार रखने का मौका ही नहीं मिलेगा प्रतिभा में धार आती है नए नए अनुभव से नई नई प्रतीतियों से नई भूमि तोड़ने से नए पर्वत पर्वतों पर चढ़ने से नए अभियान नई यात्रा 24 घंटे राम राम दोहराते रहे तो गाड़ी के चाक की तरह घूमते रहोगे उसी जगह कोधू के बैल हो जाओगे तो जब मैं कहता हूँ अहिने तो मेरा अर्थ है एक भाव भावदशा शब्द तो उतना नहीं जितना भाव दशा फूल दिखाई पड़े तो प्रभु को स्मरण करना लोग दिखाई पड़े तो प्रभु को स्मरण करना सूरज उगता दिखाई पड़े तो प्रभु को स्मरण करना सब उसका है सब इशारे उसके सब रूपों में वही व्यक्त हो रहा है ऐसा कोई रूप नहीं जो उसका ना हो तुम्हारे शत्रु में भी वही है मित्र में भी वही ऐसा कर सको तो प्रार्थना हो और ध्यान रखना कहते हो मेरी पुकारों का कोई उत्तर नहीं मिलता उत्तर है ही नहीं यह जगत निरुत्तर है इसलिए तो इस जगत को रहस्य कहते हैं रहस्य का अर्थ है इसका कोई उत्तर नहीं रहस्य का अर्थ है उत्तर खोजते खोजते मर जाओगे उत्तर नहीं पाओगे सदियां हो गई दार्शनिक खोज रहे उत्तर क्या खाक उत्तर खोजा जा सकता है एक जीवन के मौलिक प्रश्न का उत्तर नहीं हो ही नहीं सकता यही दर्शन और धर्म का भेद है धर्म कहता है उत्तर है ही नहीं दर्शन कहता है और थोड़ा खोजें तो शायद मिल जाए उत्तर उत्तर तो नहीं मिलते और नए प्रश्न मिल जाते हैं खोजते चलो नए नए प्रश्न मिलते जाते हैं। धर्म कहता है उत्तर तो है ही नहीं प्रश्न को भी गिर जाने दो और जिस दिन प्रश्न गिर जाता है, उस दिन तुम निर्धार हो जाते चिंता नहीं रह जाती प्रश्न है तो विचार है प्रश्न नहीं तो विचार नहीं प्रश्न है तो जीवन समस्या मालूम होती और प्रश्न नहीं है तो जीवन समाधान निष्प्रश्न होना समाधि नारायण देव उत्तर की प्रतीक्षा ही ना करो उत्तर है ही नहीं आकाश भी बेचारा क्या करे तुम पुकारते होगे, तुम पूछते होगे, आकाश को भी तुम असुविधा में डालते हो आकाश भी क्या करे उत्तर कोई है नहीं यह अस्तित्व एक रहस्य एक प्रश्न नहीं इस रहस्य को भोगा जा सकता है लेकिन इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता है। और भोगने में मजा है सुलझा के करोगे भी, भी क्या पागल सुलझाते हैं बुद्धिमान भोगते हैं बगिया में फूल ही फूल खिले जो बुद्धिमान है वो फूलों को भोगेगा उनकी गंध को पिएगा उनके आनंद हवा में होते उनके नृत्य को देखेगा उनके साथ ना खिलेगा उनके साथ झूमेगा। उनके साथ मदमस्त हो जाएगा और जो ना समझे वो अजीब अजीब प्रश्न उठाएगा सौंदर्य क्या है सुगंध क्या है और इन्हीं प्रश्नों में खो जाएगा जल्दी ही बगिया तो विसर्जित हो जाएगी तुम उसे दशा किसी पुस्तकालय में पाओगे ढूंढ रहा होगा पुस्तकों में तलाश रहा होगा सौंदर्य पुस्तकों में मिलेगा बगिया में भरपूर था वहां से चला आया प्रश्न लेकर नाचो गाओ और अस्तित्व तुम्हारा है पूछो और तुम चूके पूछते हो नारायण देव क्या मुझसे कहीं कुछ भूल हो रही तुमने पूछा है किसी और अर्थ में तुमने पूछा है क्या मेरी प्रार्थना के ढंग में कोई गलती है क्या मेरे प्रार्थना के शब्द समझित नहीं क्या मेरे प्रार्थना के उच्चारण भूल भरे हैं क्या मेरे प्रार्थना का व्याकरण चुक भरा है क्या मैं प्रार्थना को बदलू क्या मैं जिस नाम से पुकारता हूँ वो नाम मेरे हृदय से तालमेल नहीं खाता कृष्ण कृष्ण कहता हूं तो क्या आप राम राम कहू इतने फूल चढ़ाता हूँ इतनी आरती उतारता हूं कम तो नहीं पड़ती कितनी बार आरती उतारू कितने फूल चढ़ाऊ एक बार करता हूं एक बार करना शायद पर्याप्त ना हो तो दो बार करू घर में ही कर लेता हूं शायद ये ठीक नहीं मंदिर में जाके करू तुमने पूछा है कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही तुम्हारा इस तरह की भूलों से प्रश्न जुड़ा है नहीं ऐसी कोई भूल नहीं हो रही लेकिन एक भूल जरूर हो रही मौलिक भूल हो रही तुम्हारी प्रार्थना अभी भी वासना है छिपी हुई वासना अप्रगट तुम्हारी प्रार्थना अभी भी प्रश्न है तुम्हारी प्रार्थना अभी भी मस्तिष्क में अभी तक हृदय में नहीं उतरी तुम्हारी प्रार्थना अभी भी शब्द है मौन नहीं बनी तुम्हारी प्रार्थना में अभी भी भविष्य है वर्तमान में डुबकी नहीं लगी है, वहा भूल हो रही तुम कौन सी प्रार्थना करते हो मुझे प्रयोजन नहीं हिंदू मुसलमान ईसाई मुझे प्रयोजन नहीं इस पंथ की उस पंथ की मुझे कुछ लेना देना नहीं ये मौलिक भूल जो हो रही है वो मैं तुमसे कह देता हूं वही मुसलमान कर रहा है वही हिंदू कर रहा है वही ईसाई कर रहा है प्रार्थना होनी चाहिए शून्य प्रेम का समर्पण इस क्षण को अभी और यही उंडेल दो अपने हृदय को मत मांगो कुछ दिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून और मोतियों की वर्षा हो जाएगी झर लग जाएगी मोतियों की फूल ही फूल गिरेंगे तुम संभाल भी ना पाओगे तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी और तब तुम जानोगे मैं यहां वहां टा फिरा और परमात्मा भीतर मौजूद था मैं दूर दूर देखता रहा परमात्मा पास था मैं नाम ले ले के पुकारता रहा परमात्मा अनाम है मैं शास्त्रों से परमात्मा को खोजता रहा परमात्मा का कोई भी शास्त्र नहीं दूसरा प्रश्न भगवान मैं कसों की यही आरजू है साकिया आज ऐसी किला दे मैं कदम में है जितने शराबी आज सबको नमाजी बना दे हरी भारती और मैं कर ही क्या रहा लगता है कि तुम मैं कधे में आके भी नहीं पीने की कसम लिए बैठे तोड़बा किए बैठे यह कोई मंदिर तो नहीं मधुशाला है यहाँ पीना पिलाना ही चल रहा है तुम कहते हो मैं कसों की यही आरजू है आज ऐसी पिलाते लेकिन प्रतिपल प्रतिदिन शराब ही ऊंडली जा रही है तुम्हें शायद ओठों को सिए बैठे हो, शायद ही अकड़े बैठे हो अपने तर्क अपने सिद्धांत अपने शास्त्रों में घिरे तुमने शायद अंजलि नहीं भरी तुमने शायद अपना पैमाना साफ नहीं किया शायद तुम अभी समझ ही नहीं सके कि पीने की कला क्या है पीने के कला के सूत्र क्या है पहली बात पीने की कला के लिए झुकना आना चाहिए शराब कुछ ऐसी शराब नहीं है जिस सुराहियों से डाली जाती है ये तो ऐसी शराब है जो सागर जैसी तटों से टकरा रही है तुम झुको अंजलि भरो दिन भर के पियो मगर झुकना होगा और झुकना हम जानते नहीं हमारी आकर दें झुकना भूल गई जहां झुकने की बात होती है वहां एकदम सचेत हो जाते झुकना यानी श्रद्धा संदेह करने में हम कुशल हैं श्रद्धा करने में हम बिल्कुल ही अकुशल हो गए हमें श्रद्धा की भाषा ही भूल गई हमें भाषा सिखाई भी नहीं जाती श्रद्धा की स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब संदेह सिखाते वह विज्ञान का आधार है संदेह वैज्ञानिक होने के लिए संदेह जरूरी वैसे ही जरूरी है जैसा धार्मिक होने के लिए श्रद्धा जरूरी विज्ञान की यात्रा बहिर्गामी बाहर की यात्रा के लिए संदेह के घोड़े पर सवार होना होता है धर्म की यात्रा अंतरयात्रा है अंतरयात्रा विपरीत दिशा है अगर विज्ञान में संदेह उपयोगी है तो धर्म में संदेह बाधा है भीतर जाना है जितने भीतर जाना उतना संदेह छोड़ना पड़े उतना श्रद्धा से भरना पड़े विज्ञान में श्रद्धा से अड़चन पड़ती है श्रद्धालु को वैज्ञानिक नहीं बनाया जा सकता वैसे ही संदेह से भरी चेतना को धार्मिक नहीं बनाया जा सकता है कि यह शराब श्रद्धा के पात्र में ही भरी जा सकती है तुम श्रद्धा बनो तो अभी भर जाओ लबालब भर जाओ लेकिन अगर श्रद्धा में कहीं भी संदेह के छिद्र हैं तो मैं भरता रहूंगा और तुम खाली के खाली रहोगे यह शराब कोई मस्तिष्क विचार पंडित, ज्ञान उस दुनिया की बात नहीं भाव भावना प्रार्थना पूजा अर्चना आराधना उस जगत की बात है ये दो जगत है ये जीने के दो ढंग हैं और हम सब खोपड़ी में जी रहे हैं खोपड़ी हिसाब लगाती बस हिसाब ही लगाती रहती है वो गणित ही बिठाती रहती गणित बिठाते बिठाते ही जिंदगी समाप्त हो जाती समय ही नहीं मिलता कि नाच सको गुनगुना सको वीणा बजा सको कि बांसुरी पर फूक दे सको उसके लिए एक दूसरा जगत है तुम्हारे भीतर, हृदय का यह शराब हृदय से पियोगे तो पी सकोगे वही हो रही बहुत लोगों को तो हृदय भूल ही गया है विज्ञान की किताबों में तो हृदय क्या है बस फेफड़ा फुफस। विज्ञान की किताबों में हृदय की कोई जगह नहीं हो भी नहीं सकती विज्ञान आदमी का विश्लेषण करता है खोपड़ी तो मिलती है मस्तिष्क मिलता है लेकिन प्रेम का कोई स्रोत नहीं मिलता विचार का स्रोत तो मिलता है विचार का स्रोत शरीर का हिस्सा है प्रेम का स्रोत आत्मा का हिस्सा है आत्मा अदृश्य है उसकी न कोई तौल हो सकती न कोई माप हो सकती और विज्ञान तो तौल और माप से जीता है जिसकी तौल और माप ना हो सके उसे अस्वीकार कर देता है विज्ञान और आधुनिक शिक्षा तुम सबको ही नास्तिकता के लिए तैयार कर दी एक बड़ी दुविधा पैदा हुई दुनिया में तुम्हारा परिवार तुम्हें आस्तिकता की तरफ ले जाने की चेष्टा करता है फिर चाहे घर हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे ईसाई चाहे जैन बचपन से माँ बाप तुम्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ले जाना शुरू करते घर की हवा में जपजी सुनते हो गायत्री सुनते हो हवन यज्ञ पूजन देखते हो तो तुम्हारे भीतर थोड़ी सी दबी दबी आग धर्म की होती लेकिन तुम्हारा सारा शिक्षा का जगत प्राइमरी स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक तर्क सिखाता विचार सिखाता गणित सिखाता संदेह सिखाता ऐसे तुम्हारे भीतर द्वंद्व पैदा हो जाता है तुम्हारे भीतर एक द्वैत का जन्म होता है तुम खंड खंड हो जाते और इन खंडों के बीच संघर्ष इस संघर्ष में तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थी व्य होती और तुम न यहां के न वहां के तुम्हारी स्थिति धोबी के गधे की हो जाती है ना घर का ना घाट का तुम मध्य में अटक जाते हो तुम त्रसंकु हो जाते किन्नी किन्हीं क्षणों में हृदय जोर मारता है थोड़ी सी लहरें उठाता है लेकिन वे कमजोर लहरें होती हैं क्योंकि शिक्षा ने उनके ऊपर खूब पत्थर जमा दिए चौबीस घंटे तो तुम गणित और हिसाब किताब की दुनिया में जीते हो बही खाते और कभी कभी गीता खोल लेते हो कुरान खोल लेते इन दोनों में कोई तालमेल नहीं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इनमें से एक की मानो तो दूसरे की मानना मुश्किल है तुम तो मानते तो, तो तुम वही खाते की हो और झूठे श्रद्धा के फूल कुरान और बाइबल पर चढ़ा देते मानते तो बाजार की हो हाँ कभी कभी मंदिर हो आते हो और धीरे धीरे तुमने मंदिर भी बाजार में ही बना लिया है और धीरे धीरे तुमने मंदिर को भी बाजार में ही ढाल दिया है धीरे धीरे तुम्हारा मंदिर भी बाजार की एक दुकान है वहां भी पंडित पुजारी बिठा दिए जो सिर्फ व्यवसायी जिनके जीवन में खुद धर्म का कोई अनुभव नहीं तुम तुमसे उनका तालमेल बैठता तुम भी व्यवसायी वो भी व्यवसायी भाषा समझ में आती संवाद आसान हो जाता हरी भारती इसलिए जब कभी संयोग वसात सौभाग्यवश वस, तुम किसी मधुशाला में प्रविष्ट हो जाते हो तो भी पी नहीं पाते पीने से डरते हो तुम्हारी बुद्धि कहती है कि पियोगे पागल हो जाओगे और एक अर्थ में बुद्धि ठीक कहती पियोगे तो जरूर पागल हो जाओगे हालांकि ये पागलपन तुम्हारी बुद्धि के स्वास्थ्य से बहुत ऊंचाई पर यह पागलपन तुम्हारे बुद्धि की होशियारी से ज्यादा कीमती पागलपन परमात्मा का है मगर बुद्धि कहती तो ठीक ही है एक बात कि जरा संभल के चलना जरा होशियारी रखना जरा पैर फिसला कि फिर एक ऐसी दुनिया में समाविष्ट हो जाओगे जिसकी ना तो तुम्हें कोई पहचान है ना जिसकी तुम्हें कोई शिक्षा दी गई ना जिसका नक्शा तुम्हारे पास फिर कहीं ऐसा ना हो कि लौटना मुश्किल हो जाए इसलिए बातें धर्म की करो मगर चलो राजपथ पर पगडंडियों पर धर्म की उतरना मत जंगल बहंकर है बीहर खो जा सकते हो और पीक कड़ होना है तो पागल होने की सामर्थ्य चाहिए ही तुम कहते हो मैं कसों की यही आरजू सा आज ऐसी तिलाद है मैं कदी में है जितने शराबी आज सबको नमाजी बनाते, ये शराब तो नमाज की ही है नमाज ही तो पिलाई जा रही है नमाज को ही तो मैं शराब कह रहा हूं तुम्हारे तथाकथित संत तुम्हें उदास बनाते उनका वैराग्य एक तरह की बीमारी उनका धर्म जीवन निषेध उनका अध्यात्म मृत्यु से संयुक्त जीवन से नहीं उनका अध्यात्म मृत्योन्मुखी आत्मघाती वे तुम्हें मरना सिखाते वे तुम्हें सिकुण सिखाते यह छोड़ो वह छोड़ो छोड़ने का अर्थ क्या होता है सिकुड़ते जाओ सिकुड़ते जाओ भूखे मरो उपवास करो शरीर को गलाओ सिकुड़ते जाओ सिकुड़ते जाओ एक आहिस्ता आहिस्ता आत्मघात कर लो मैं उन सबके विरोध में उन्होंने इस पृथ्वी को धार्मिक नहीं होने दिया उनकी बातों के कारण केवल वही लोग धर्म में उत्सुक हुए जो किसी तरह मानसिक रूप से रुगण उनके धर्म के कारण केवल अस्वस्थ लोग ही धर्म के जगत में उत्सुक हुए स्वस्थ आदमी तो नाचना चाहेगा गाना चाहेगा अगर स्वस्थ नहीं नाचेगा नहीं गाएगा तो क्या बीमारी नाचेगी और बीमारी गाएगी तुम्हारे मंदिर मधुशाला न बन सके अस्पताल बन गए तुम्हारे मंदिरों को गौर से देखो वहां तुम बीमार लोगों को बैठा हुआ पाओगे जिनमें जीने की क्षमता नहीं थी जो जीवन से डर गए जिन्हें जीवन घबराने वाला लगा उन्होंने एक आवरण ओढ़ लिया वैराग्य का असलियत कुछ और थी नपुंसक थे जीवन जीने में असमर्थ थे दुर्बल थे अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहकर वो भाग गए अंगूर छके ही नहीं अंगूर ऊंचाई पर थे उन्हें पाने के लिए छलांग लगानी होती मगर किसी का अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरी छलांग छोटी एक सर्दी की सुबह एक हाथी धूप ले रहा था एक चूहा भी आकर उसके पास खड़ा हो गया और धूप लेने लगा चूहे ने बहुत चेंचे की हाथी के पैर पे इधर से चौंच मारी उधर से चौंक मारी हाथी का ध्यान आकर्षित करना चाहता बहुत मेहनत करने के बाद आखिर हाथी को कुछ लगा कुछ चैचे चैचे की कुछ आवाज नीचे झुक के देखा ब मुश्किल चूहा दिखाई पड़ा हाथी ने इतना छोटा प्राणी कभी देखा नहीं था उसने पूछा अरे तुम इतने छोटे इतने छोटे प्राणी भी होते हैं चूहे ने कहा माफ करिए छोटा नहीं हूं असल में छह महीने से बीमार बीमारी की वजह से यह हाल हो गया है चूहे का भी अहंकार है वो भी ये नहीं मान सकता कि मैं कोई हाथी से छोटा हूं मैंने कहानी और सुनी है कि एक हाथी पुल पर से गुजरा पुल चर्र मर्र होने लगा लकड़ी का पुल था छछराने लगा उस हाथी के सिर पर एक मक्खी भी बैठी थी उस मक्खी ने कहा बेटा हम दोनों का वजन बहुत भारी पड़ रहा मक्खी भी ये मान नहीं सकती कि ये हाथी के वजन से चल मरा रहा है पुल हम दोनों का वजन बहुत भारी पड़ रहा है अहंकार स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं कमजोर कि अंगूर दूर है मेरी पहुंच के बाहर तो फिर क्या उपाय है अहंकार को अपनी रक्षा का वैराग्य छोड़ ही दो जिस संसार को पानी सकते कहो कि उसमें कुछ पाने योग्य ही कहा है। हम तो पा सकते थे पा ही लिया था मगर कुछ पाने योग्य था ही नहीं कूड़ा करकट है सब और ऐसा आदमी 24 घंटे समझाता रहेगा मंदिरों मस्जिदों में बैठकर कि सब कूड़ा करकट तुमको भी समझाएगा कि सब कूड़ा करकट संसार में कुछ है नहीं मैं तुमसे कहता हूं संसार में परमात्मा से गहरी खोज करनी पड़ेगी हाथ दूर तक फैलाने होंगे नावें अज्ञात में ले जानी होंगी मैं तुमसे कहता हूं अंगूर दूर है लेकिन पानी योग्य और उन अंगूरों को पालो तो शराब बने जीवन से भागने से नहीं जीवन के स्वाद में ही शराब है लेकिन मैं जिस शराब की बात कर रहा हूँ ख्याल रखना वह नमाज का ही दूसरा नाम है लेकिन वो उनको ही मिल सकती है जो जीवन को पीने को राजी ये जीवन की सुराह है जीवन को पियो तो परमात्मा का स्वाद तुम्हें मिलेगा लेकिन फिर याद दिला दो मैं जिसको जीवन कहता हूँ वो तुम्हारे मन का जीवन नहीं है धन पद पाने का प्रतिष्ठा यश सम्मान सत्कार पाने का वो जो तुम्हारा मन का जाल है वो तो पलटू ठीक कहते हैं उसके संबंध में सपना यह संसार वह संसार तो सपना है क्योंकि तुम्हारे मन सपने के अतिरिक्त तो और क्या कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे सपने जब शून्य हो जाएंगे और मन में जब कोई विचार न होगा और जब मन में कोई पाने की आकांक्षा न होगी तब एक नया संसार तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होगा अपनी परम उज्ज्वलता में अपने परम सौंदर्य में वह परमात्मा का ही प्रकट रूप है उसको पिलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, उसे तुम पियो उसे तुम जियो मैं तुम्हें त्यागने सिखाता परम भोग सिखाता हूं सुन लो मेरी बात मुनवर तुम भी शेर कहो मधमाते नाच उठे ये धरती सारी गीत तुम्हारे गाते गाते सुन लो मेरी बात मुनवश तुम उपदेशक क्यों बनते हो तुम भी रस में डूब न जाओ जिसमें हो श्रंगार उमरता तुम भी ऐसे गीत न गाओ सुन लो मेरी बात मुनब सुखे उपदेशों को सुनकर सारी दुनिया हस देती रस यौवन में जो डूबी हो उस कविता का रस लेती सुन लो मेरी बात मुनवश उम्र पे अपनी क्यों जाते हो उम्र तो भावों से बनती है नई पुरानी हर छलनी से प्रेम सुरा पलपल पल, -पल सुन लो मेरी बात मुनवर तुम भी शेर कहो मधमाते नाच उठे ये धरती सारी गीत तुम्हारे गाते गाते सुन लो मेरी बात मुनब मैं तुम्हें गीत देना चाहता हूँ एक गीत जो मेरे भीतर जन्मा है मैं तुम्हें एक रस पिलाना चाहता हूँ एक रस जो मैंने पिया है मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस अलमस्ती में डूब जाओ मैं तुम्हें वैराग्य नहीं सिखाना चाहता और अगर वैराग्य सिखाना चाहता हूँ तो मेरा वैराग्य तथा कथित वैराग्यों के वैराग्य से बिल्कुल उल्टा है मेरा वैराग्य राग की पराकाष्ठा है रात का अतिक्रमण अंतिम चरण चांद हंसने लगा रात गाने लगी उनके कदमों की आवाज आने लगी दे उठी लोसी फिर रह गुजर की जमीन और भी हो गई आज हर से फूल महके कहीं रंग बरसे कहीं सोचते हैं कि खो अब तो यही दिल की धड़कन नए रंग लाने लगी चांद हंसने लगा रात गाने लगी जग मगा लगा आरजू का दिया सिर खयालों में एक हुन लहरा उठा कह गई दिल से कुछ गुनगुना कर हवा छिड़ गए राग से नाच उठी फिजा एक मस्ती निगाहों के छाने लगी चांद हंसने लगा रात गाने लगी छट गए गम के बादल मिटी बेबसी थर थराए अंधेरे हुई रोशनी मुस्कुराने लगी हर तरफ चांदनी हो गई अब मेरी जिंदगी जिंदगी सिर कोई आंख जादू जगाने लगी चांद हंसने लगा रात गाने लगी उनके कदमों की आवाज आने लगी परमात्मा के पद चरण तुम्हे सुनाई पड़ सकते मगर मस्ती में छोटी नमाजों से कुछ भी ना होगा टियक्कड़ की नमाज चाहिए तुम्हारी नमाज ऐसी हो कि बेहोश कर दे और बेहोशी तुम्हारी ऐसी हो कि होश के दिए के साथ हो एक तरफ भीतर परम होश भी जगे और साथ ही साथ एक मस्ती भी तुम्हें डोलाए नचाए सम्राट अकबर गया था शिकार को सांझ हो गई नमाज का वक्त हो गया तो अपना मुसल्ला के नमाज पढ़ने बैठ गया तभी एक युवा स्त्री भागती हुई वहां से निकली उसके मुसल्ले को रोनती वो नमाज में झुका उसको धक्का देती कि वो गिर भी पड़ा लेकिन नमाज में बोले कैसे क्रोध तो बहुत आया एक तो कोई नमाज पढ़ रहा हो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार दूसरा सम्राट नमाज पढ़ रहा हो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार जल्दी जल्दी उसने नमाज पूरी की घोड़े पे बैठने को था पीछा करने को कि पकड़े इस युवती को लेकिन वो युवती खुद ही वापस लौट रही थी अकबर ने उससे कहा पागल होश में है मैं नमाज पढ़ रहा था तूने मुझे धक्का दिया इतना तो ख्याल होना चाहिए फकीर भी नमाज पढ़ रहा हो गरीब से गरीब भी नमाज पढ़ रहा हो तो उसका सम्मान होना चाहिए प्रभु की प्रार्थना में जो लीन है उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार फिर मैं सम्राट हूं तुझे दिखाई नहीं पड़े मेरे वस्त्र मेरी पगड़ी हेरे जवरात जड़ी मेरा घोड़ा कि तुझे दिखाई नहीं पड़ा उस युवती ने जुप्त प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा कर दे मुझे माफ कर दे मुझसे भूल हो गई क्योंकि मेरा प्रेमी आज आने वाला था मैं राह पर गांव के बाहर उसका स्वागत करने गई मुझे याद ही नहीं कि आपको कब धक्का लगा मुझे याद ही नहीं कि आप बीच में पड़े थे मुझे माफ कर दें, लेकिन सम्राट एक बात मुझे पूछनी मैं तो अपने साधारण प्रेमी से मिलने जा रही थी और ऐसी मस्त थी कि मुझे आप दिखाई ना पड़े और आप परमात्मा से मिलने बैठे थे आपको मेरा धक्का मालूम हुआ मैं आपको दिखाई पड़ी सम्राट अकबर ने अपने संस्मरणों में लिखवाया है कि शर्म से मेरी आंखें झुक गई बात तो उसने ठीक कही थी मेरी नमाज झूठी थी उसमें बेहोशी न थी उसमें मस्ती न थी शायद उसकी ही नमाज बेहतर थी माना कि वो अपने साधारण प्रेमी से मिलने जा रही थी लेकिन उसके साधारण प्रेम में भी एक असाधारण नशा था अगर उसे पता ही नहीं चला कि मैं था कि मुझे धक्का लगा मुझे धक्का लगा तो उसे भी धक्का लगा होगा दोनों को साथ लग सकता है अगर उसे मेरा पता नहीं चला तो मुझे क्यों पता चला कब वह घड़ी आएगी सुबह घड़ी जब मुझे इस तरह की छोटी छोटी बातों का पता ना चलेगा नमाज प्रार्थना आराधना तब पूरी होती है। जब तुम बाहर की तरफ बिल्कुल ही बेहोश हो जाओ तुम्हारा सारा होश भीतर आ जाए इसलिए दोहरी घटनाएं घटती नमाज एक बड़ा विरोधाभास, बाहर से सारा का सारा होश खींच के भीतर आ जाता है बाहर बटा था पदवी पर दिख रहा था भीतर आके संग्रहित हो जाता तो एक तरफ तो नमाजी बाहर से बेहोश हो जाता है और भीतर परम होश से भर जाता है, भीतर एक जगमगा की ज्योति प्रकट होती बाहर का सब भूल जाता है शायद तुम तो उसे तलवार से काट दो तो उसे पता ना चले, ऐसा हुआ 1905 में काशी के नरेश का ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का ऑपरेशन था लेकिन काशी के नरेश ने व्रत ले रखा था कि कोई मादक द्रव्य कभी नहीं लेंगे जो बेहोश करे परमात्मा को पीते थे अब और क्या मादक द्रव्य चाहिए बड़ी अड़चन हो गई वो क्लोरोफॉम लेने को भी राजी नहीं थे और बिना क्लोरोफॉम के कैसे अपेंडिक्स निकाली जाए अंग्रेज डॉक्टर परेशान थे निकालनी जरूरी थी नहीं तो जीवन खतरे में था लेकिन काशी नरस ने कहा तुम चिंता ना करो मैं प्रार्थना में लीन हो जाऊंगा तुम ऑपरेशन कर देना उन्हें भरोसा तो नहीं आया कि प्रार्थना ऐसी हो सकती है कि तुम आप निकालो और पता ना चले उन्होंने तो प्रार्थना करने वाले लोग देखे थे कि जरा बच्चा शोरगुल मचा दे कि वो निकल के बाहर आ जाते हैं अपने मंदिर के बाहर और चिल्लाते हैं कि कौन शोरगुल मचा रहा कि पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाए कि बस उनकी खोपड़ी गर्म हो जाती कि वो आराधना के लिए बैठे थे और सब आराधना भ्रष्ट हो गए मोहल्ले का कुत्ता भोंग दे और काफी ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग देखिए अपेंडिक्स निकाली जाए बड़ा ऑपरेशन और 1905 तो में और भी बड़ा ऑपरेशन था अब तो अपेंडिक्स कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं अब तो कुछ भी थोड़ा उपद्रव हो कि निकालो अपेंडिक्स लेकिन कोई और उपाय नहीं था तो राजी होना पड़ा सम्राट लेने को राजी नहीं था क्लोरोफॉर्म मर जाने के लिए राजी था तो उनका एक प्रयोग करते देखे मौत तो होने ही वाली इसमें कम से कम एक संभावना है कि शायद यह आदमी कहता बच जाए वो अपनी प्रार्थना में लीन हो गए और अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया और उसे पता भी नहीं चला उससे पूछा गया बाद में कि कैसे ये किया उसने कहा इसमें तो कुछ बात ही नहीं ये तो सीधा सा हिसाब है सारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ जाती तुमको भी इस तरह के अनुभव कभी कभी होते हैं अनायास जैसे कभी खेल में तुम अगर खिलाड़ी हो हॉकी खेल रहे हो और तुम्हारे पैर में चोट लग गई और खून बह रहा है तो जब तक खेल जारी रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा हाँ खेल खत्म होते थे पता चलेगा क्या बड़ा दर्द हो रहा है खून बह रहा है पता नहीं कितना खून बह गया। लेकिन खेल जारी रहते तो मैं पता क्यों नहीं चला तुम्हारी सारी चेतना खेल पर लगी थी पैर तक जाने के लिए चेतना को सुविधा ही नहीं थी तुम्हारे घर में आग लग जाए तब तुम्हारे मन में फिजूल विचार नहीं आएंगे जो रोज आते उस वक्त तुम सोचोगे कि कौन सी ताकेज में कौन सी फिल्म चल रही घर में आग लगी हो उस वक्त तुम इस तरह की फिजूल बातें सोचोगे सारी चेतना सिकुड़ आएगी। ऐसे अनुभव तुम्हें होते हैं जब तुम व्यस्त होते हो किसी काम में तो चित्त सारी तरफ से खिंचाता है प्रार्थना ऐसी ही स्थिति की परम अवस्था है वहां सारी चेतना सिकुड़ाती भीतर तो भीतर तो सघन होकर रोशनी हो जाती और बाहर का अस्तित्व खो जाता है और ऐसी ही घड़ियों में प्रभु के पग ध्वनि उसके पैरों की पहली आहत अतिथि के आगमन का पहला सुषमाचार पहुंचता है हरि भारती वही तो मैं कर रहा हूं पिला रहा हूं मेरी तरफ से कंजूसी जरा भी नहीं अगर तुम न हो पाओ नमाजी अगर तुम न हो पाओ शराबी तो ध्यान रखना कहीं न कहीं पीने में तुम कंजूसी कर गए कहीं न कहीं तुमने हाथ तरका लिया कहीं न कहीं तुम डर गए भैठीत हो गए मुझे दोष मत देना मेरी तरफ से तो तुम जितना पियो उससे ज्यादा उपलब्ध है तुम जन्मों जन्मों में जितना पी सको उससे ज्यादा उपलब्ध है मैं तुम्हें पूरा सागर ही दिए दे रहा हूँ मगर तुम चिल्लू भर भी नहीं पी रहे क्योंकि तुम पीने से डरते हो पीने से बेहोशी आएगी पीने से पागलपन आएगा पीने से श्रद्धा आएगी पीने से समर्पण आएगा समर और पीने से तुम्हारी पुरानी दवस्था सब डमाडोल हो जाएगी अस्त व्यस्त हो जाएगी तुम्हारे सारे पुराने न्यस्त स्वार्थ उखड़ जाएंगे तुम्हें एक नई जिंदगी जीनी पड़ेगी और नई जिंदगी जीने का साहस कम ही लोगों में होता है लोग तो पुराने को ही खींचते रहते हैं क्योंकि पुराना सुविधा होता है जाना माना पहचाना उसके हम अभ्यस्त होते हैं हम कुशल भी होते हैं उसे जीने में उसे करने के लिए हमें कोई श्रम भी नहीं करना पड़ता इसलिए तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बड़ी होने लगती वैसे वैसे वो नई चीज सीखने में असमर्थ होने लगता छोटे बच्चे जल्दी सीख लेते छोटे बच्चों को कोई भी भाषा सिखाओ वो जल्दी सीख लेते जैसे उम्र बड़ी होने लगती मुश्किल होने लगता है क्या मुश्किल आ जाती है मुश्किल ये आ जाती कि पुरानी भाषा से काम चलने लगा सुगमता हो गई अब कौन नई झंझट ले कौन नया उपद्रव बांधे कौन श्रम करे एक गहन आलस्य है जो मनुष्य के मन में छिपा बैठा है उस आलस्य के कारण हम उतना ही करते हैं जितना करना पड़ता है अब प्रार्थना कि कोई जरूरत तो है नहीं रोटी रोजी तो उससे मिलेगी नहीं मकान तो बड़ा बन ना सकेगा प्रतिष्ठा तो जगत में मिलेगी नहीं होगी थोड़ी बहुत तो वो भी खो जाएगी सुनते हो मीरा ने क्या कहा लोक लाज खोई प्रतिष्ठा थी वो भी गई लोक लाज भी गई लोग पागल समझेंगे मिलने को कुछ भी नहीं और खो सब जाएगा ऐसा नहीं है कि मिलने को कुछ भी नहीं लेकिन जो मिलेगा वो भीतर उसे तुम दूसरों को दिखा भी ना सकोगे उसका प्रदर्शन भी ना कर सकोगे उसकी अभिव्यक्ति भी कठिन है कहोगे तो लोग हंसेंगे अगर किसी से कहोगे कि मुझे भीतर प्रकाश अनुभव होता है तो वो चौंक के इधर उधर देखेगा कि कोई और तो नहीं सुन रहा है कि हम दिन के साथ कहोगे कि भीतर मुझे बड़े आनंद की लहरें उठती तो दूसरा आदमी संदेह करेगा कि दिमाग ठीक है क्योंकि उसका अनुभव और सब का अनुभव तो भीतर दुख की लहरों का है कहोगे की भीतर मेरे पूर्णिमा है उसका अनुभव तो अनावस का है वो माने तो कैसे माने तुम कहोगे बड़ा उल्लास बड़ी मस्ती भीतर आनंद के हंसी के फव्वारे फूट रहे लोग कहेंगे या तो तुम भ्रम में पड़े हो या भ्रम में डालना चाहते हो अपने वाले भी नहीं मानेंगे पड़ाओ की तो बात छोड़ दो पहले पहले तो तुम खुद भी नहीं मानोगे कि ऐसा हो सकता है समझोगे की शायद सम्मोहित कर लिए गए हो किसी भ्रमझाल में पढ़ गए हो कल ही मैं एक लेख पढ़ रहा था उस लेख में लिखा है इस आश्रम के संबंध में कि इस आश्रम में जाना खतरे से खाली नहीं दो कारण बताए हैं एक प्रत्येक व्यक्ति जो यहां आता है सम्मोहित कर लिया जाता है अभी शब्द सम्मोहन बस लोगों को चौंकाने के लिए काफी और जो सम्मोहित नहीं हो सकते जो बड़े संकल्पवान हैं, उनको पानी में या चाय में कुछ मादक द्रव्य पिला दिए जाते एल एस या कुछ इस तरह की चीजें उनको पिला दी जाती है क्योंकि यहां से जो लौटता है वो कुछ और ही तरह की बातें करने लगता है जिन मित्र ने लेख लिखा है एक अर्थ में ठीक ही लिखा है कुछ तो जरूर जो यहां से लौटता है कुछ और तरह की बात करने लगता है और आम जनता को अगर ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई ऐसी बातें करने लगता है जिससे लोग भांग गांजे के नशे में करते तो या तो सम्मोहित हो गया या कुछ गांजा भांग न उन्हें सम्मोहन का कुछ पता है न इस तरह के लोग कभी आए आएंगे भी कैसे क्योंकि तो आ जाएं तो खतरा ही है आना तो है ही नहीं लेख ही इसलिए लिख है कि कोई दूसरा भी ना जाए तुम भी पढ़ोगे लेख को तो तुमको भी इधर से विचारा आएगा कि बात कुछ जस्ती तो है कि हम वही तो नहीं रहे जैसे थे आने के पहले फिर लोग गहरे वस्त्र पहन लगते हैं फिर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है। जैसे इस जिंदगी के सारे दुख उनके लिए दुख ना रहे जैसे इस जिंदगी के सारे विषादों से उनका संबंध छूट गया उन्हें एक नई जीवन शैली मिल गई वह इतनी नई है और जगत इतने नरक में जी रहा है कि अगर नरक में तुम अचानक पाओ कि एक आदमी नाच रहा है बांसुड़ी बजा रहा है तुम्हें शक होगा कि गांजा पिए खा गया है होश में होता तो नरक में कहीं ऐसा कर सकता था लोग हंसना ही भूल गए हंसते ही तो ओछा खिछला उनकी हंसी भी खोखली मालूम पड़ती बस ज्यादा ज्यादा कंठ से आती लगती हृदय का कोई भी दान उसमें नहीं होता मेरा सन्यासी हंसने लगता है दिल खोल के हंसने लगता है उसके जीवन में एक रस जो उसके ही भीतर मौजूद था निश्चित ही शराब पिलाई जा रही लेकिन ऐसी शराब नहीं जो बाहर ढलती वरण ऐसी शराब जो भीतर ही ढलती तीसरा प्रश्न भगवान यह कैसे पता चले कि जो हो रहा है वह प्रभु की मर्जी से हो रहा है या हम आलस्य के प्रभाव से नहीं कर पा रहे कृपा करके समझाए राम सिंह आलस्य भी होगा तो उसी की मर्जी से होगा जिसने सब छोड़ दिया वो आलस्य को बचा लेगा जब सभी चढ़ा दिया उसके चरणों में तो इतनी कंजूसी और क्यों कर रहे हो आलस्य भी उसी के चरणों में चढ़ा दो चढ़ाओ तो पूरा चढ़ाओ बटवारे ना करो नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे अगर बंटवारा किया तो बुरा बुरा तुम्हारे हाथ में रह जाएगा और भला भला उसके हाथ में चला जाएगा लोग अच्छी चीजें चढ़ा देते सोचते चढ़ाना तो अच्छी चीजें चढ़ाना चाहिए फिर आलस्य का क्या होगा फिर बेईमानी का क्या होगा फिर चालबाजी का क्या होगा फिर झूठ का क्या होगा फिर तुम्हारे पाखंड का क्या होगा वो सब तुम्हारे हिस्से में पड़ जाएगा यही तो अब तक का इतिहास है कि आदमी को सिखाया अच्छी अच्छी चीजें उस पर चढ़ा दो फूल उस पर चढ़ा दो फिर कांटे फिर कांटे तुम्हारे जुम्मे पड़े सोच के तो मोर मुकट फूल लग गए वैसे भी उसके तो फूलों की कोई कमी ना थी सारे फूल उसी के थे और तुम अभागे जो दो चार फूल हाथ लगे थे वो भगवान को चढ़ाए अब बचे कांटे अब रो इन कांटों को छाती से लगाओ और तड़फो समर्पण का अर्थ होता है समग्र समग्र ही हो तो समर्पण राम सिंह के मन में विचार उठा होगा ये बात तो ठीक है कि सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा मगर अगर आलस से हो रहा हो फिर परमात्मा आलसी तो नहीं हो सकता ये तुमसे किसने कहा मेरे हिसाब से तो परमात्मा का काम कितना हिस्सा चल रहा है सदियां सदियां बीत गई कोई जल्दी दिखाई पड़ती तो कोई जल्दबाजी जंदबाजी आदमी को है परमात्मा को नहीं सदियों सदियों में करोड़ों करोड़ों वर्षों में पृथ्वी बनती करोड़ों करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर हरियाली उगती करोड़ों करोड़ों करो वर्षों में फिर पृथ्वी पर प्राणी आते करोड़ों करोड़ों वर्षों में फिर मनुष्य आता है और परमात्मा का धीरज कितना है करोड़ों करोड़ों मनुष्य में कभी कोई एक बुद्ध हो पाता है फिर भी वो राजी या तो कहो आलसी है या कहो परम धैर्यवान है आलस्य की इतनी निंदा क्यों है क्योंकि आदमी अतीत में बड़ी मुश्किल से जिया है बड़ी मुश्किल से जिया है खूब श्रम किया है तो ही जी सकता है बच सकता है जीवन एक गहन संघर्ष था इसलिए उसमें आलसी की बड़ी निंदा हो गई और उसमें कर्मठ का बड़ा सम्मान हो गया हालांकि बात यह है कि कर्मठ लोगों ने दुनिया को जितना गड्ढों में पटका उतना आलसीयों ने नहीं आलसीयों कोई नुकसान ही नहीं किया वो नुकसान करने लायक काम भी नहीं कर सकते वो कहा किस तरह नुकसान करेंगे अडोल्फ हिटलर आलसी हो सकता है मसोलि आलसी हो सकता है स्टेलिन माओसी तुंग आलसी हो सकते हैं? असंभव ये तो बड़े कर्मठ पुरुष लोह पुरुष स्टेलिन शब्द का अर्थ होता है लोह पुरुष स्टील से बना शब्द स्टेलिन वो तो उसका असली नाम नहीं है दिया हुआ नाम ये तो सदा कर्म में रत रहते हैं ये लोग नादिरसा और टैमर लंग और चंगेज खान और सिकंदर और नेपोलियन ये कोई आलसी नेपोलियन के संबंध में कहा जाता है कि वो घोड़े पर ही दो घंटे सो लेता था घोड़े पर नीचे भी नहीं उतरे इतना भी समय कौन खराब करे उतरना चढ़ना घोड़े पर ही सो लेता था तब दो घंटे चौबीस घंटे में सोना काफी था इस तरह के लोगों का हमने खूब सम्मान किया मगर उन्होंने किया क्या आलसियों के ऊपर कोई दोष है उन्होंने कोई बड़ा पाप किया रावण आलसी होता तो सीता नहीं चुर, चुराई जाती पक्का समझो कौन झंझट में पड़ता हमने आलसियों की कहानियां तो सुनी ही कि दो आलसी लेके एक झाड़ के नीचे जामने टपक रही पकी जाम ने उनकी गंध और एक आलसी दूसरे से बोला कि हद हो गई हम सोचते थे कि तू अपना मित्र है। और मित्र तो वो है जो समय तो काम आए जाम ने टपा टप गिर रही और तुझसे इतना भी नहीं हो सकता कि एक जामन उठा के मेरे मुंह में डाल दे और दूसरे ने कहा कि जाओ जाओ तेरे मुंह में वो मैं जामुन डालू अरे दोस्त वो जो दुख में काम आए अभी ये कुत्ता मेरे कान में मुंह तरह था तो तू उसे भगा भी नहीं सका एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था उसने दोनों की बात सुनी उसने कहा धो गई दया आई उसे बहुत बेचारे महा आलसी उसने एक एक जामुन दोनों के मुंह में उठा के डाल दी चलने को ही था कि दोनों बोले भाई ठहर गुठली कौन निकालेगा जरा रुक अब इतना किया है तो इतना और ऐसी आदमियों से तुम सोचते हो कि दुनिया में कोई नुकसान हो सकता है? लेकिन आलस का हमने विरोध किया है क्योंकि जीवन एक संघर्ष था और संघर्ष में कर्मठ की उपयोगिता थी अन्यथा आलस में अपने आप तो कुछ ऐसी विरोध की बात नहीं अपने आप में तो कुछ बुरा नहीं और ये संभव कि आने वाले भविष्य में आलसी का सम्मान बढ़ जाए आने वाली सदी में उन लोगों का सम्मान किया जाएगा का जो काम नहीं मांगेंगे क्योंकि सारा काम धीरे धीरे यंत्रों के द्वारा होने लगेगा हो ही रहा है विकसित देशों में पहले सात दिन का सप्ताह होता था फिर छह दिन का होने लगा फिर पांच दिन का होने लगा अब चार दिन का होने लगा अब अमेरिका में विचार चलता है उसको हटा के तीन दिन का कर दिया जाए क्योंकि मशीनों से काम पूरा हुआ जा रहा है 20 साल पूरे होते होते करोड़ लोग बिना काम के होंगे भोजन तो उन्हें देना होगा वो उनका जन्म अधिकार है मकान भी देना होगा कपड़े भी देने होंगे पश्चिम के अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं तुम चौंकोगे जानकर कि 50 साल के भीतर ये हालत आ जाने वाली है कि जो आदमी काम नहीं मांगेगा उसको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी उस आदमी के बजाय जो काम मांगेगा क्यों क्योंकि वो दो दो तो चीजें एक साथ चाहता तनख्वा भी और काम भी तो था उसको तनख्वाह कम मिलेगी दोनों हाथ लड्डू जो काम नहीं मांगता उसको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी सभावता उसको कुछ कंपेसेशन देना होगा तो काम भी नहीं मांग रहा है आलस्य के दिन आ रहे हैं राम सिंह घबराओ मत राम सिंह है अमृतसर पंजाबियों के दिन जा रहे हैं राम सिंह घबराओ मत आलसियों के दिन आ रहे हैं यद्र सब कर देगा फिर विश्वविद्यालयों में और शिक्षा लालयों में बड़े बड़े तख्तों पर तो लिखा होगा धन है आलसी क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है हमें जोड़ने पड़ेंगे ये वचन हमें धर्म शास्त्रों में ये बातें लिखनी पड़ेंगी आलस्य को सदगुण बनाना ही पड़ेगा और परमात्मा तो इतनी धीमी चाल से चलता है कि पता ही कहां चलती है उसकी चाल एक बीज वो कितना समय लेता है वर्षों लग जाते हैं वृक्ष के बनते बनते तब कहीं फूल आते तब कहीं फल लगते। कोई जल्दी है वहां समय की अनंतता है कोई जल्दी नहीं और रामसिंह जब सभी उस पर चढ़ा दिया है, तो इतनी भी क्या कंजूसी आलसी भी उसी का तुमने कहानी नहीं सुनी एक सूफी कहानी एक बुढ़िया जो कुछ उसके पास होता सभी परमात्मा पे चढ़ा देती थी, थी यहां तक कि सुबह वो जो घर का कचरा वगैरह फेंकती वो भी घूड़े पे जाके कहती तुझको ही समर्पित लोगों ने जब ये सुना तो ना कही तो हद हो गई फूल चढ़ाओ मिष्ठान चढ़ाओ कचरा एक फकीर गुजर रहा था उसने एक दिन सुना कि वो बुढ़िया गई घूरे तो उसने जाके सारा कचरा फेंका कहे प्रभु तुझको ही समर्थ उस फकीर ने कहा कि भाई खैर मैंने बड़े बड़े संत देखे तू ये क्या कह रही उसने कहा मुझसे मत पूछो उससे पूछ जब सब दे दिया तो कचरा क्या मैं बचाऊ मैं सीना समझ नहीं उस फकीर ने उस रात एक स्वप्न देखा तो वो स्वर्ग ले जाया गया परमात्मा के सामने खड़ा है स्वर्ण सिंह संत परमात्मा के राजमान शुभ हो रही सूरज उग रहा है पक्षी गीत गाने लगे सपना देख रहा है और तभी अचानक एक टोकरी भर कचरा आके परमात्मा के सिर पर पड़ा उसने कहा कि ये बाई भी एक दिन नहीं चूकती फकीर ने कहा कि मैं जानता हूं इस बाई को कल ही तो मैंने ऐसे देखा था कली मैंने उससे कहा था तू क्या करती लेकिन घंटे पर वहां रहा फकीर बहुत से लोगों को जानता था जो फूल चढ़ाते हैं विस्थान चढ़ाते वो तो कोई नहीं आए उसने पूछा परमात्मा को कि फूल चढ़ाने वाले लोग भी हैं सुबह से तोड़ते है पड़ोसियों के वृक्षों में से तोड़ के अपने वृक्षों के फूल कौन चढ़ाता आस पास से फूल तोड़ के चढ़ाते उनके फूल तो कोई गिरते नहीं दिखते उन्होंने परमात्मा ने उस फकीर को कहा जो आधा आधा चढ़ाता उसका पहुंचता नहीं इस स्त्री सब कुछ चढ़ा दिया है कुछ नहीं बचाती जो है सब चढ़ाती है समग्र जो चाहता है उसका ही पहुंचता है घबराहट में फकीर की नींद खुल गई पसीने पसीने हो रहा था छाती धड़क रही थी क्योंकि अब तक की मेहनत उसे याद आया कि व्यर्थ गई मैं भी तो छाट छाट के चढ़ाता रहा समर्पण समग्र ही हो सकता है श्री राम तो पूछते हुए कैसे पता चले कि जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है पता चलाने की जरूरत क्या है और किसकी मर्जी से हो रहा होगा और भी कोई है जो हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा होगा और तो कोई है ही नहीं और फिर तुम्हें डर लगता है कहीं हम आलस के प्रभाव में न कर पा रहे हो तो आलस्य मर्जी जरा आलस्य को भी चढ़ाते देखो और तुम बड़े हैरान हो जाओगे आलस्य चढ़ाते ही तुम्हारे ऊपर से जैसे एक की परत गिर जाएगी उस पे गिरे जाने दो तो वो जाने उसका संसार है वो करे फिकर उसने अगर तुमको आलसी बनाया तो तुम करोगे भी क्या वस्तुतः धार्मिक व्यक्ति वही है जो कह देता है कि सब तेरा बुरा भी भला भी सब तेरा कबीर के घर लोग भोजन के लिए आते थे रोज भजन के लिए आते थे असल में तो मगर जाने जो पहले कबीर कहते अरे भी कहा चले भोजन तो कर जाओ गरीब आदमी बामुस्किल रोटी जुटती थी पत्नी परेशान थी लड़का तो बहुत परेशान था जमान ने एक दिन कहा कि हद हो गई हम पर कर्ज भी बहुत हो गया भजन तक ठीक बात है ये भोजन हरेक को करवाना है सौ दो सौ आदमी रोज भोजन करें हम लाए कहा सारे गांव से उधार मांग चुके अब तो कोई उधार देने को भी राजी नहीं और इन लोगों ने धंधा बना लिया है ये रोज आके हाजिर मुझे शक होता है कि भजन के लिए आके ये भोजन के लिए आके और तुमको कितनी तरफ समझाया और तुम, तुम हां भर देते हो कि ठीक कल मैं नहीं कहूंगा लेकिन बस भजन खत्म हुआ कि तुम मानते नहीं लोगों से भोजन कर जाओ क्या हम चोरी करने लगे गुस्से में कहा था जमाल ने कि क्या हम चोरी करने लगे कभी ने कहा अरे पागल तो तुझे पहले क्यों नहीं सूझा कितने दिन से मेरी खोपड़ी खाता है कि भोजन के लिए मत का मुझसे रहा जाता तेरी अकल पहले कहा गई थी गजब का ख्याल लड़के ने सोचा हद धो गई तू तो ये चोरी करवाने के लिए भी राजी उसने पूछा भी कहा आप समझे मेरा मतलब होश में है कईयों के भजन कीर्तन में तो नहीं डूबे चोरी कह रहा हूं चोरी कभी ने कहा जो उसकी मर्जी होगा करवाएगा चोरी ही करवानी होगी तो हम क्या करेंगे इसको आस्तिकता कहते इससे कम हो तो आस्तिकता नहीं लेकिन कबीर का लड़का भी कबीर के लड़का था आखिर इतनी जल्दी छोड़ नहीं देता उसने कहा कि बात ही बात समझ के मामला निपटा रहे हैं। जानते हैं कि मैं चोरी करूंगा नहीं मगर मैं भी दिखा के रहूंगा सांझ को उसने कहा ठीक अब मैं चोरी गुजारा हूं आप भी चले क्योंकि मैं अकेला क्यों जाऊं भोजन आप करवाएं चोरी मैं करूं पाप पाप मेरे सिर पड़ेगा पीछे जवाब कौन देगा वो ये कह रहा था कि कभी उठ के खड़े हो गए उन्होंने कहा कि चल मुझे कुछ काम भी नहीं है यहां भी बैठे बैठे क्या कर रहा हूं भजन कर रहा हूं यहाँ वही भजन करेंगे मैं चल पड़ता हूँ तेरे साथ बेटा भी पक्का था अभी भी उसे भरोसा नहीं था कि कबीर चोरी करने के लिए राजी हों चले गए कबीर खड़े वहीं भजन करते रहे और लड़का सेंड मारता रहा बार बार देखता रहा कि अब के अब के दीवार टूट गई अभी भी नहीं रोका अब तो थोड़ा उससे धय लगने लगा कि मामला ज्यादा बढ़ा जा रहा है उसने पूछा भीतर जाऊ कबीर ने कहा और दीवाल का है गी तोड़ी भीतर जा और जाने नहीं भीतर से कुछ ला कबीर का ही बेटा था उसने हिम्मत की भीतर गया खींच के एक बोरा गेहूं का लाया मुश्किल उसको खेत में से बाहर निकाल पाए दोनों ने मिलकर बाहर निकाला फिर जब बोरा बाहर निकाला आया तो कबीर ने कहा एक काम और कर घर के लोगों को जाते जगा दे चिल्ला दे की चोरी हो गई चोरी हो गई उसने कहा ये किस धन की चोरी फसुंगा मैं कबीर ने कहा जिसने करवाई है वही फंसेगा हम क्यों फसेंगे? तू तो बीच बीच में अपने को क्यों लाता है कबीर की बात को समझना है? बारीक है पंथी इस कहानी को अपनी किताबों में से छोड़ देते क्योंकि डर लगता है इस बात को लाना खतरनाक मालूम पड़ता है क्योंकि हमने तो धर्मों को भी नीति के तल पर खींच लिया है और धर्म तो नीति अनिति के परे होते न वहां कुछ अच्छा है न वहां कुछ बुरा है हम तो धर्म को नीति के साथ पर्यायवाची बना दिए तो कबीरपंथी भी डरते हैं कि यह कहानी जोड़ना की नहीं लेकिन कितनी ही छिपाओ जानने वाले इन कहानियों को जानते हैं कानों कान चलती रही ये कहानियां किताबों में ना भी लिखो तो क्या होगा कहीं न कहीं से इनके स्रोत मिलते रहे इतनी बहुमूल्य कहानियां गवाई भी नहीं जा सकती तो मेरा जैसा कोई ना कोई आदमी फिर उनको कह देगा वो फिर चलने लगती तुम्हें तो किताब में ना मिला तो घबड़ाना मत मैं अपनी साक्षी से कहता हूं कि ये बात सच ऐसा हुआ ही होगा होना ही चाहिए कबीर की जिंदगी में ना हो तो और किसकी जिंदगी में होगा कहानी प्यारी है कबीर ने कहा जा खबर कर दे और जब कबीर कहे तो बेटा ना जाए गया भीतर लोगों को हिला हिला के जगा दिया कि चोरी हो गई लोगों ने उसको पकड़ लिया भागा निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि लोगों ने उसको पकड़ लिया पैर उसके पकड़ लिए गर्दन बाहर पैर भीतर कबीर ने कहा भाई अब तो सुबह जा रही भजन करने वाले आते होंगे अब मैं क्या करूं तो रखने दे पैर उनको गर्दन तेरी मैं ले जाता हूं सुनो उसकी गर्दन काट ली ले। गर्दन लेके घर गर पहुंच गए लोगों ने भीतर खींच लिया फिर तो था ही नहीं लेकिन रंग ढंग से ऐसा लगा कि कबीर का बेटा है, परिचित था गांव भर का परिचित था किसी से पूछा कि कैसे पक्का करेंगे कबीर का बेटा ही है या कोई और तो उनका ऐसा करो सुध कबीर की मंडली निकलेगी गंगा स्नान को भजन कर इसको बाहर एक दृश्य से टांग दोनों का इसके क्या होगा उन्होंने कहा कबीर का ही बेटा है तो जब कबीर भजन करते निकलेंगे तो ये ताली बजाएगा पागल हो गया इसका सिर नदारत मुर्गे कहीं ताली बजाते उन लोगों ने कहा तुम मानो या ना मानो हमने कबीर के पास मुर्दों को बैठे देखा और ताली बजाते देखा सुनते हो ये कहानी हमने बहुत से मुर्दों को वहां जाते देखा है और उनको ताली बजाते देखा है और ताली बजाते बजाते जिंदा हो गए हैं मुर्गे कबीर के पास आते ही लोग जब है मुर्दे होते आखिर और कौन आएगा सारी दुनिया मर्दों से भरी तो कहानी कहती है कि लटका दिया बेटे के शरीर को बाहर एक वृक्ष से और लोग के बैठ रहे और जब कबीर की मंडली आई और धुन छेड़ी और शराब बही और नमाज उठी कि बस कबीर के बेटे ने ताली देना शुरू कर दिया लोगों ने कबीर को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी बेटा है कबीर ने कहा इतना आयोजन की क्या जरूरत थी मुझसे आके पूछ लिए और इसने अकेले चोरी नहीं की मैं भी मौजूद था और मैं भी मौजूद नहीं था परमात्मा भी मौजूद था सब जिम्मेवारी उसकी हम तो उसके हाथ के खिलौने जैसा नचार नाचते जो इस कहानी को समझ सके वो समर्पण का भाव समझ सकेगा राम सिंह आलस्य भी उसी का भला भी उसका बुरा भी उसका तुमको क्या मालूम कि कितना समझाया है मन फिर भी बार बार करता है भूल क्या करूं बीसों बार कहा खुलकर मत बोल बाबरे कानों के कच्चे हैं लोग जमाने भर के और कहीं भूले भटके सच बोल दिया तो गली गली मारेंगे लोग निशाने करके लेकिन जिद्दी मन को कोई क्या समझाए खुद मुझसे ही रहता है प्रतिकूल क्या करूं मना किया हर बार की ऐसी गैल न चल तू अरमानों की बदनामी का डर हो ऐसा सांत तलाश की जो खाता पीता हो जिसके पास उम्र अपनी हो अपना घर हो लेकिन जाने कैसे पाया है स्वभाव जो लगती हर मतलब की बात फिजूल क्या करूं? समझा या बहुतेरा देख न कर ना ओस और आंसू का भाईचारा कैसा ओस चांद की बेटी तू आवारा पानी आवारा पानी का मीठ किनारा कैसा आंधी ने सोबार दिए धोखे अब किसे भले मत मिले जन्म भर कूल क्या करूं तुमको क्या मालूम कि कितना समझाया है मन फिर भी बार बार करता है भूल क्या करूं एक तो प्रक्रिया है नीति की मनो को भूल मत करने दो हर भूल को सुधारो एक एक भूल को सुधारो खेगड़े लगाओ लेकिन तुम पक्का समझ लो एक तरफ भूल सुधारोगे दूसरी तरफ से भूल बहने लगेगी एक तरफ से रोकोगे झरना दूसरी तरफ से फूट बहेगा इसलिए नैतिक व्यक्ति रूपांतरित नहीं हो पाता सिर्फ उसकी बीमारियां बदलती रहती एक बीमारी दबाता दूसरी बीमारी दूसरी दबाता तीसरी बीमारी मूल वही का वही रहता है धार्मिक व्यक्ति एक एक भूलों का नहीं सुधार कौन ठेगड़े लगाए सब उसका है धार्मिक व्यक्ति कह देता है मैं भी तेरा संभाल भूल करवानी हो भूल करवा ठीक करवाना हो ठीक करवा सम्मान मिलेगा तो तुझे अपमान मिलेगा तो तुझे कल अगर जूते पड़ेंगे तो तुझे माला पहनाई जाएगी तो तुझे मैं बीच में नहीं इस अद्भुत क्रांति का नाम धर्म है और जो ऐसा कर पाए उसको फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती आज इतना ही